शिव शिव पुराण रुद्र सनत कुमार जी कहते हैं कहे जाने पर वह अपने स्वामी के पास लौट गया और उसने सारी बातें ठीक ठीक कह दी तब उस दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा रुद्र बोले हे वीरभद्र हे नंदिन क्षेत्रपाल आठो भैरव मैं आज शीघ्र ही शंखचूर्ण का वध करने के निमित्त चलता हूँ अतः मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से लैस होकर तैयार हो जाए और अभी अभी कुमारों स्वामी कार्तिक और गणेश के साथ रण यात्रा करें भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें सनत कुमार जी कहते हैं मुन्े ऐसी आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ चल पड़े फिर तो सभी वीरगण हर्षमग्न होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवस धारण करके सहस्त्र शिवजी के निकट आ पहुंचे फिर वीरभद्र नंदी महाकाल सुभद्रक विशालक्ष बाण आदि गणनायक जो प्रधान प्रधान सेनापति थे शिवजी के साथ चले उनके गणों की संख्या करोड़ों करोड़ों थी आठों भैरव एकादश भयंकर रुद्र आठों वसु इंद्र बारहो आदित्य अग्नि चंद्रमा विश्वकर्मा दोनों अश्विनी कुमार कुबेर यम इत्यादि शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली भी सौ सौभुजा धारण करके शिव जी के साथ चली वे उत्तमोत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थी उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहा था वे हर हर्षमग्न होकर हस्ती नाश्ती और उत्तम स्वर से गान करती हुई अपने भक्तों को अभय तथा शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थी उनकी एक योजन लंबी भीषणाकार जीवा लपड़पा रही थी वे अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म ढाल तलवार धनुष आदि समर्थ दिव्य अस्त्र और अन्यान्न सैकड़ों दिव्यास्त्र धारण किए हुए थे करोड़ों जोगिनिया तथा तो उनके साथ थी फिर भूत प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, राक्षस, यक्ष और किन्नर आदि से घिरे हुए इसकंद ने पिता के पास आकर उन प्रेतर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्व भाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया तदनंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेनाओं को एकत्रित करके शंखचूर्ण के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वटवृक्ष के नीचे खड़े हो गए उधर जब शिव दूत चला गया तब प्रतापी शंखचूर्ण ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वह सारी वार्ता कह सुनाई शंखचूर्ण ने कहा देवी शंभु के दूध के मुख से रण निमंत्रण सुनकर मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूँ और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊँगा तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो जो कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया फिर ब्राह्म मुहूर्त में उठकर कर प्रातः कृत्य समाप्त किया और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत साधान दिया तत्पश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषिक्त करके उसे अपनी भार्य राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रणयात्रा का निश्चित करने लगी तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएँ कहकर उसे ढाढ़स बंधाया तदनंतर उस समादृत दानवराज ने कवश धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत हो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा